संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अर्चना सिंह जया की कहानी मंगला मंगल यानी जीवन में सब शुभ ही शुभ फिर तो मंगला के जीवन में सब मंगल ही मंगल, ही मंगल होना चाहिए पर जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझती मंगला जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर खड़ी थी जहां उसे अपने स्त्री होने पर गर्व की बजाय अफसोस हो रहा था हो भी क्यों नहीं समाज जैसे पुरुषों के ताने बाने से ही बुना गया हो, जहां स्त्री की भावनाओं का कोई महत्व ही नहीं था यह बात स्कूल के दिनों की है जब मैं चौथी कक्षा में थी मेरी सहेली मंगला एक दिन गुमसुम अकेली बैठी थी तभी मैंने उसके करीब जाकर, जाकर टिफिन की डिब्बी बढ़ाते हुए पूछा क्यों आज तुम टिफिन नहीं लाई हो उसने रुआ से स्वर में कहा नहीं भाभी मुझसे नाराज हो गई और टिफिन नहीं दिया मेरे दिमाग में प्रश्न दौड़ने लगे और मैंने पूछा क्यों माँ अभी प्रश्न पूर्ण भी नहीं हुआ था कि मंगला रो पड़ी और कहा माँ नहीं है बस इतना सुनते ही मेरी पैरों तले जमीन ही खिसक गई मैं माँ के बगैर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती थी बस, बस स्कूल में एक मुलाकात और मित्रता का आरंभ हो गया दोनों प्रतिदिन स्कूल में साथ साथ ही समय व्यतीत किया करते थे उसकी चेहरे पर मासूमियत तो थी ही पर माथे पर चिंता की लकीरें भी स्पष्ट नजर आती थी घर पर भाभी की डांट फटकार पिता के पास धन का अभाव और दो छोटे भाइयों की जिम्मेदारी भी मंगला के हिस्से ही आ गई थी छुट्टी के दिन भाभी के काम में हाथ बटाना भाइयों के कपड़े धोना आदि जैसे मंगला के समय सारणी में शामिल था हमारे घर का माहौल मंगला के घर के बिल्कुल ही विपरीत था हम तीन बहने ही थी हमें शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं थी माँ का सहयोग बराबर मिलता रहा माँ सदा से ही हमें शिक्षा के महत्व को समझाया करती थी स्वावलंबी बनने को प्रेरित किया करती थी पिताजी भी बदलते समय के साथ अपने विचारों में भी परिवर्तन लाते थे मंगला की शादी 12वीं पास होकर ही हो गई थी जबकि मेरी एम ए के बाद हुई थी शादी के बाद भी मैंने पीएचडी पूरी की मेरी शादी एक सुशिक्षित परिवार में हुई मंगला शादी के पश्चात कानपुर चली गई थी उसका पति इंटर कॉलेज का मास्टर हुआ करता था शादी के पाँच वर्ष में ही दो बेटे हो गए थे मैंने उसे पत्र लिखकर बधाई भी दी अब तो बड़े मजे हो रहे होंगे ईश्वर ने तुम्हें छोटा और सुखी परिवार दिया है कई वर्ष बीत गए किंतु पत्र का कोई जवाब नहीं आया धीरे धीरे महीने साल बीतते चले गए मैं भी अपने परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त होती चली गई। जीवन के उधेर पुल में वक्त का पता ही नहीं चला मेरी बेटी भी बड़ी हो गई। उसने एमबीए बी बेंगलोर के कॉलेज में दाखिला ले लिया था मैं जिस, जिस स्कूल में पढ़ाती थी उसमें गर्मी की छुट्टियां आरंभ हो चुकी थी तो मैंने माइ के जाने का निर्णय लिया जिस ट्रेन से मैं जमशेदपुर जा रही थी उसी में मंगला भी अपने बड़े बेटे के साथ सफर कर रही थी एक दूसरे को देखकर हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा मंगला की आंखों से आंसू छलक पड़े मैं समझ बैठी की खुशी के आंसू है पर ये मेरी भूल थी घंटों हम दोनों ने बातें की आज मैं कई बातों को समझ पाने में असमर्थ थी सच ईश्वर किसी की परीक्षा जीवन के अंतिम पड़ाव तक लेता रहता है ईश्वर पर आस्था की डोर कमजोर पड़ रही थी मंगला के जीवन पर जैसे शनिचर देवता का प्रभाव हो पुरुष प्रधान समाज में तो मेरे विचार से पुरुषों का ही दायित्व होना चाहिए कि वह बहन बेटी बीवी और मां की जिम्मेदारी उठाए वह स्त्री के अस्तित्व का मान रखे आखिर समाज की प्रथा क्या है कई घरों में अगर स्त्री बेटी को जन्म देती है तो यातनाएं सहती है सुंदर व्यवहार कुशल नहीं है तो शादी में मुश्किलें आती हैं। किंतु मंगला तो शिक्षित कुशल और दो बेटों की माँ थी फिर क्यों पति के प्यार से वंचित थी अब स्टेशन पर उतरकर हम दोनों ऑटो में बैठकर अपने अपने घर की ओर चल पड़े मंगला को लेने उसके जेठ आए थे मंगला के पति तीन भाई थे ये तीसरे नंबर पर थी। मंगला के बड़े बेटे को कुछ दिमागी समस्या थी वो उसे ही दिखाने रांची अक्सर आया करती थी मैंने अपने घर पहुंचकर कर माँ को मंगला के विषय में बताया माँ ने कहा बेचारी मंगला और उसका नसीब समय भी लाचार और बेबस होता है उसी किसी के दुख या सुख से कोई मतलब नहीं होता उसे पल पल गुजरना ही पड़ता है वो ठहरना जैसे जानता ही नहीं माँ की बातें सुनकर मैंने कहा अच्छा ही है ना माँ वरना दुख के पल थम जाए तो क्या हो पर बेटा ये क्या मंगला के जीवन से दुखों के पल क्यों नहीं गुजर पाते हैं? हाँ ये प्रश्न सोचने वाला था अगली सुबह हम मेज पर साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे पिताजी सब्जी लेने बाजार जा चुके थे माँ ने खीर मेरी तरफ बढ़ाई और मैं माँ के हाथों की खीर की दीवानी थी उसी पल मैं सोचने लगी कि मंगला ने कभी शायद ऐसे स्नेह का आनंद ही नहीं लिया होगा तभी माँ ने पूछा क्या बात है किस सोच में डूब गई तो बस माँ मंगला को याद कर खा रही थी क्या मैं उसे, मैं उसे किसी दिन खाने पर बुला लूं? बेशक जब तुम तो चाहो बुला लो माँ से ज्ञात हुआ कि मंगला का पति इतिहास का लेक्चरर है वह कभी भी अपने परिवार को पटना ले ही नहीं गया मंगला हमेशा अपने जेठ जेठानी उनके बच्चे और सास के साथ बागी में ही गांव पर रही। पति समय असमय अपने परिवार से मिलने आ जाया करता था शायद तनख्वाह की समस्या रही होगी पर कुछ लोग कहते हैं कि पति का कुछ चक्कर है दस पंद्रह वर्षों में उसने न कॉलेज बदला और न ही शहर बदला न ही परिवार को साथ में रखने की इच्छा ही कभी व्यक्त की ईश्वर ही जाने क्या सच्चाई थी। मंगला ने उस परिवार को वंश तो दिया पर वंश देने वाली की कोई कद्र नहीं रही उसने अपनी जिंदगी से समझौता ही कर लिया था दोनों बच्चे ही अब उसकी प्राथमिकता थी उन्हें शिक्षित करने में जुट गई। आज मैं समझने में असमर्थ हो रही थी कि आखिर समाज में स्त्रियां ही समझौते का पात्र क्यों बनती हैं? मान मर्यादा का बोझ उसे ही क्यों ढूंढना पड़ता है तभी फोन की घंटी बजी। हेलो उधर ऐसी महेश की आवाज आई सुमन, सुमन तुम ठीक तो से पहुँच गई ना घर पर तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ यहाँ सभी लोग ठीक है अपना ध्यान रखना मैंने कहा, पापा और मम्मी का चेकअप करवा देना वे हमारी जिम्मेदारी हैं। पैसों की जरूरत हो तो कहना चलो बाय महेश माँ का दामाद होने पर भी बिल्कुल बेटे की ही तरह है महेश का मानना है कि मेरे माता पिता को बेटे की कमी न महसूस हो सच मेरे किसी अच्छे कर्म के फल होंगे जो मैंने महेश जैसा पति पाया मां ने पूछा किससे बातें हो रही है मैंने मां को गले लगाते हुए कहा तुम्हारे बेटे से बात हो रही है जो बात बात पर तुम लोगों की खैरियत जानना चाहता है तभी पिताजी की आवाज़ आई मेरा बेटा जो ठहरा लो थैला पकड़ो सुमन तुम्हारे लिए गरम गरम जलेबियाँ भी लाया हूँ मायके का सुख क्या होता है कोई मुझसे पूछे मंगला के नसीब में न तो मायके का और न ही ससुराल का सुख था मंगला के जेठ का घर सड़क जहाँ खत्म होती थी उसी के चौराहे के पास था तीन दिन के बाद मैंने अपनी कामवाली से मंगला को खबर भिजवाई की शाम को पास के, पास के पार्क में मिलते हैं शुक्रवार की शाम पाँच तीस के आसपास हम पार्क में मिले मंगला की आंखें सूजी हुई लग रही थी हम दोनों ने बातें करनी शुरू की मूंगफली खाते खाते हम दोनों ने पुरानी यादें ताज़ा की मैंने उसके पति की चर्चा की तो वह जैसे उदास हो गई। कहने लगी बस कुछ और पूछ ले इस रिश्ते में हम क्यों बंधे है ये हमें भी नहीं पता बस मुझे बच्चों की चिंता ही सताती है उन्हें अपने बच्चों की भी परवाह नहीं रहती उन्हें कोई समझाता क्यों नहीं घर में जो उनसे बड़े हैं, उन्हें समझाना चाहिए हमारे रिश्ते में भावुकता का कोई स्थान ही नहीं है मैं उस परिवार की बहू तो हूं, पर पत्नी होने का गर्व कभी महसूस नहीं हुआ मगर तुम तो उस परिवार ऐसी क्यों चुनी क्योंकि तुम्हारी शादी उस परिवार के लड़के से हुई है है ना? मेरा ये कहना ही था कि तभी उसने कहा चलो छोड़ो अब आदत सी हो गई है ज्यादा सोचती हूँ तो बीमार हो जाती है जीवन भर सिर्फ दूसरों के लिए कुछ करने का ठेका ले रखा है क्या तुम्हारा कोई अस्तित्व है या नहीं मंगला तुम्हारी इसी आदत ऐसी मुझे गुस्सा आता है तुम आरोप सभी तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं चल रहने, रहने भी देना, भी देना। मुझे, मुझे सोमवार को रांची में डॉक्टर से मिलना है प्रार्थना कर, कर कि मेरा बेटा, मेरा बेटा जल्दी, जल्दी ही स्वस्थ हो जाए मंगला अना इतना अना कहते हुए मुझसे लिपट गई और उसकी आंखें भर आई रुआ ऐसी स्वर में ही घर वापस जाने की अनुमति ले ली मेरा गला जैसे भर आया मैं भी उसे रोक नहीं पाई हाँ पैसे की अगर जरूरत हो तो कहना इतना ही कह पाई मंगला में उदारता मृदुभाषी मेहनती परोपकारी आदि गुण मौजूद थे किंतु लोगों की नजरों में यह सारे गुण क्यों नहीं आते थे मैं उससे मिलकर बेचैन हो गई थी उसके दर्द ने ईश्वर की आस्था को भी हिला दिया आखिर उसके जीवन में सवेरा कब होगा मंगलवार की सुबह थी। गौरैया की चहचहाहट चा, के साथ सूर्य की किरणें अपनी बाहें फैला रही थी पिताजी हमेशा की तरह ही बाजार सब्जी लेने निकल गए मैं नाश्ता बनाने रसोई में मां के पास आ गयी माँ दोपहर के खाने की भी तैयारी साथ साथ करने लगी थी जैसे ही पिताजी बाजार से आए हम साथ बैठकर नाश्ता कर करने लगे पिताजी ने पूछा पोहा जरूर, जरूर पिटिया ने बनाया होगा माँ ने कहा हाँ आपकी लाडली ने ही बनाया है मेरे ससुर जी को भी मेरे हाथ के पोहे बहुत पसंद हैं। चल सब ईश्वर की कृपा है जो तुझे इतना अच्छा परिवार मिला है बस यूं ही सबका ख्याल रखना तुम पिताजी ने कहा मैं भी भगवान का शुक्रिया करने लगी तभी मैंने सोचा मंगला तुम तो कितना पूजा पाठ भी करती है फिर ईश्वर उसकी क्यों नहीं सुनता है बस मन फिर से मंगला की परिस्थितियों पर विचार करने लगा तभी मेरी दृष्टि दीवार घड़ी पर पड़ी दोपहर के 12 बजने वाले थे एक घंटे में मंगला रांची से यहाँ पहुँचने वाली थी मुझे इंतजार था कि डॉक्टर ने क्या कहा होगा अचानक पिताजी बाहर के दरवाजे ऐसी घबराते हुए अंदर आए और कहने लगे ईश्वर ने ये अच्छा नहीं किया माँ पिताजी को पानी देने लगी मैं बाहर की ओर भागी कि आखिर पिताजी ने ऐसा क्या देखा सुना सड़क पर कोलाहल था तभी चौराहे की ओर लोग भागते दिखाई दिए मैंने एक व्यक्ति से पूछा क्या बात है उसने घबराते हुए बताया कि सड़क दुर्घटना हुई है माँ बेटे दोनों ही नहीं रहे मैं फिर भी समझ नहीं पाई कुछ कुछ आगे बढ़ती गयी मन व्याकुल सा होने लगा तभी उधर से मेरी कामवाली भागती हुई आई और मुझे रोकते हुए बोली दीदी दीदी आप मत जाओ आप उधर मत जाओ दीदी आप नहीं देख पाओगी मंगला और उसके बेटे का चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है दीदी पुलिस भी आई हुई है मैं चीख पड़ी अम्मा ये तुम क्या कह रही हो अम्मा कुछ गलतफहमी हुई हो होगी तुम्हें मंगला के साथ इतना भी बुरा नहीं हो सकता कहते कहते मैं बेसुद हो गयी रात में जब मेरी, मेरी आंखें खुली तो मैंने स्वयं को अपने, अपने बिस्तर, बिस्तर पर पाया माँ पिताजी पास ही बैठे थे माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा जो ईश्वर की इच्छा उसके, उसके आगे, आगे हम, सभी हम सभी बेबस हैं, हैं। मैं फूट फूट कर रोने लगी माँ ने बहुत समझाया मैं समझने की कोशिश कर रही थी पर मेरे सवाल अभी भी वहीं के वहीं थे और वही सवाल थे कि क्या मंगला के जीवन में कुछ मंगल था भी या कभी नहीं था क्या वो सिर्फ नाम की ही मंगला थी अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह जया की कहानी मंगला